मनुष्य आ इत मनुष्यको पुषको ये दोनों प्राप्त पुरुष के दोनो ने सामने दोनों आ जाते हैं हम दोनों श्रेय प्रेयश्रेय अत हंसवांजा पय श्रेयः प्रेह तो पदार्थ तो संप्रीत गम्य मनसा आलोच्य गुरु लाघव करो कौन धीरो इसलिए वक दुनिया में आजकल पक्ष भले दिखाए ना दे व्याश्र भाव को प्राप्त हुआ है दूध और जल उसे दूध को पी जाता है और जल को छोड़ देता यह देखने को मिलता है अम्बासा जल से अलग करके पाया इसलिए अम्बसा पंचमी पाया प्रद जल से अलग करके दूध मात्र को पीता है उसी प्रकार से श्रेय प्रेह पदार्थों संपरीत्य श्रेय और प्रेय दोनों पदार्थों को अच्छी तरह से विचार करके सम्परीत सम्य परिगम्य मनसा आलोच्य एक प्रकार से और परित चारों तरफ से आलोच्य मन के द्वारा विचार करके गुरु लाघव उन दोनों में से साधन दृष्टिया और फलदृष्टिया कौन गुरु लागव है साधन दृष्टिया कौन सा लाघव है कौन सा गौरव है फल दृष्टिया किसमें गौरव है किसमें लागव है इस पर अच्छी तरह से विचार करके क्या करता है फिर विनती पृथक करोती पृथक करोती पृथक कर लेता है कौन कर पाता है ऐसे जैसा हंस कर लेता है वैसे यहाँ धीरह धीमानी करता धीमा नहीं कर पाता है भगवान भी कहते हैं मनुष्य नाम शहसुग्र सिद्धां कचिद कोई कोई तो होता है जानने वाला हजारों मनुष्य में कोई तो प्रार्थना करता है पर प्रार्थना करने वालों में कोई कोई मुझे जान पाते, मनुष्य नाम शरीर कश्चित सिद्धे शब्द हुआ प्रयोग हुआ अंतकरण शुद्धि के लिए प्रार्थना करने वाले मनुष्यों में हजारों मनुष्य में से भी कोई कोई होता है ऐसे यत्न तो करता हुआ अंतकरण शुद्ध वाले पुरुषों में यदा पे कोई कोई मुझे जान पाता वही धीर पुरुष है कह दिया उसको कहते हैं सच मनुष्य नामी अभिप्रणीते क्रियापद के साथ उसको अनवेय कर दिया उपसर्ग को छम ने पृथक करके इस प्रकार से अलग अलग करके श्रेय ही श्रेय एवं एवं श्रेय को ही तुमने क्या किया अब पूर्ण वर्ण कर लिया है क्यों प्रेय उसके पेशा से प्रेय के अपेक्षा से के के है अभ्य रित्त प्रेय के पैसे ज्यादा पूज्य है श्रेष्ठ है कल्याणकारी है इसलिए वो सो कौन ऐसे कर रहा कहते धीर दी धीर पुरुष और यु तो मंदो और ठीक विपरीत जो को मंद पुरुष है हैं जो मंद है धीर ही श्रेय और प्रेम में से श्रेय का ये आदान करता है ग्रहण करता है और प्रेम को नहीं ग्रहण करता है जिसका तो प्रे को ग्रहण कर को है नहीं संसार में ऐसा नहीं सोचना सबसे ज्यादा संख्या इनकी है प्रे को चाहने वालों की कौन है वो मंदो अल्प बुद्धि मंद बुद्धि मंद वाले हैं मंद है पुरुष अल्प बुद्धि वाले क्षुत्र बुद्धि वाले मंदो ही भूयान बहुत ही लोगों के पढ़ जा मंद ही इस दुनिया में बहुत है प्रतिशत जो पैदा होते हैं सब प्रे को चाहने वाले होंगे श्रेय को छाने वाले एक प्रतिशत मंदाना श्रेय प्रेय सा प्रे का वास्तविक नित्य कल्याण प्रदाय कौन सा है यह विवेक करके पृथक करके समझनी बात है आ गया चंद्र में मारा परियंत्री मूढ़ आगे कहेंगे फिर भी बार बार जितनी बार धोगा खाएं जितनी बार लात खाएं, फिर भी वही चक्कर काटते हैं। तो हिंदी में कहावत है नाले का कीड़ा नाले में ही जाएगा जैसे तो जितना भी निकाल के उसको बाहर रखो धो धा दो बढ़िया साबुन लगाओ और तो बढ़िया ढंग से उसको रखो तो मौका जहां मिला तुरंत तो नाली में पहुंच जाएगा कितना बचा रखो वही हाल है हमने शिकार जब तक संघ रहता है तब तक हाँ ब्रह्म ठीक ठाक रहता है जहां उसको छूट मिली थोड़ी सी फिर वो अपना पूछ लाना शुरू कर देता है शुरू विवेक असाम विवेक का सामर्थ्य पास नहीं है योगक्षेम निमित्तम शर्रादी रक्षण निमित्त पशुपुत्रा लक्षणम योगक्षेम का निमित्त से योगक्षेम योग का निमित्त निमित्त पंचमी था जब मान करके बास्कार योग और क्षेम का निमित्त है शरण आदि को उपजय और शरीर की रक्षा अप्राप्त प्राप्ति उपजय है प्राप्ति पर रक्षा क्या रक्षा है ही शरीरादि का आदि से बाई अन्य सारी संपत्ति सब लेना अप्रा शर्रदपचयस प्राप्ति प्राप्तिशररादक्षण क्षेत्र तदुभन अर्थवीत शर्रा कुछ लोगों ने गलत थोड़ा समास कर दिया सामस करोगेम्क्षेम ऐसा कर दिया ने प्राप्त कव्या क्षेम कर दिया वो गलत योगे योगक्षेम ऐसा करना पड़ेगा ऐसा जब किसने अभी गोपाल यति नाम का कोई थे एक उन्होंने भी भाष्य पर टीका लिखा है उन्होंने ऐसे कर दिया निमित्ता प्रे इसलिए क्या करता हो प्रेय का वर्ण करता है शरीरादि गोपक्ष रक्षा का निमित्त वस्तुओं को निमित्त वस्तु क्या होगा पशुपुत्रादि लक्ष्मण पशु गाय वगैरह चाहिए ना तभी तो दूध होगा दूध होगा दही बनेगा दही बनेगा मक्खन घी जब तो खाएंगे पिएंगे, वहाँ तो पर नहीं पालेंगे तो कहीं से लाएंगे दूध वाद करना तो पड़ेगा जब बिछा नहीं लाएंगे, तो इसके बिना तो काम चलता नहीं है इसलिए पशु और यह लोग की कल्याणार्थ तो पुत्रा चाहिए जो आगे श्राद्ध करेगा पिंडदान देगा है? नहीं और नहीं तो कोई भी चला जाएगा बाद में कुछ करेगा ही नहीं ये होता है। एक आदमी हम जिसकी कोई पत्नी नहीं बच्चे नहीं कुछ दूसरा कोई जात पाला उसको जला देगा कौन अर्पण देगा कौन करेगा कौन गया करेगा। तो इसलिए पुत्र चाहिए ये सब प्रेम मानने वाले लोग पुत्र चाहते इत्यादि इत्यादि लक्षणाम परिणीत है, है। ऐसी चीजों को लोग वर्ण किया करते हैं तुम इन दोनों में से कौन से हो चीर हो कि मंद हो? राज्य स्वयं चिकेता गो इंदोन मेंिया का चिकेतोसाक्षी मवाप्तो श्रृंखला विमयी ववाप्त यहाँ मच्छति बहवो मनुष्या का जो नचिकेता कैसे हो प्रिया प्रियन पुत्राली, पुत्रादि प्रिय रूपान प्रिय वस्तु कौन थे अवसरादि जो दिया गया था वो प्रिय रूप है उन सकल कामनाओं को अभी ध्यान बहुत बढ़िया से विचार किया चिंतन किया चिंतन करके हे नचिकेता तुमने क्या किया वह जो तुम अत्यसाक्षी तुमने इसको आत्यंतिक त्याग कर दिया टेम्प्ररी त्याग दे बाल में ज्ञान के बाद ले लेंगे अभी हमको नहीं चाहिए जैसे उधर अभी हम पढ़ रहे हैं बाद में, बाद में करेंगे अभी उसके बुकिंग चलेगी हमारी ऐसा नहीं है अभी तभी कभी नहीं आतंक परितम श्रृंका वित्तमय अवाप्तो एक न अवाप इतना ही नहीं चलो ये भवन को नहीं चाहे मैं सीधा कर्म फल रूप एक माला दे रहा था सगल कर्म का फल स्वरूप तुम ये चीज दे रहा हो इसको ग्रहण करो उस वित्त में जो अने बहुत धन क्यों एक दश्मे याग करना है तो कितना धन चाहिए एक राज्य से करना है तो कितना धन चाहिए सोम या करना है बहुत धन चाहिए उन्नीस सौ नब्बे में देखा अट्ठासीवी भी देखा सोमयाग के कराए लोगों ने एक एक सौ में पच्चीस से तीस लाख रुपए खर्च होता है एक सौ आज से अट्ठाईस साल पहले बोल रहा हूँ नाइनटी में कराया था यहाँ थर्टी लाख खर्च बारह लाख रुपए तो दक्षिण तो तो ही लेते दक्षिण से जो पंडित लोग आते हैं और बाकी यानी भरा चाहिए उनके लिए आना जाने सारे व्यवस्था और यहाँ भी मंडल विशाल चौड़ा बनाना है लोगों को बुलाएंगे खिलाएंगे पिलाएंगे भंडारा भंडारा भंडार हो होगा रोज इक्कीस दिन का अनुष्ठान सात दिन अनुष्ठान दिन तीस लाख यह हालत और जोधपुर में कराया था इक्कीस दिन की डेढ़ करोड़ रुपये खर्च हुआ श्रृंगा धन खर्च करके प्राप्त होने वाली एक कर्म फल उसको भी तुमने मैंने दे दिया था बिना पैसे एक कौड़ी खर्च किए बिना तेरे को सारा दे दिया उन सारे कर्मों का फल तुमको बिना कौड़ी का दे दिया और उसको भी तुम नवाप कहा उसको भी तुमने नहीं लिया जिसमें मनुष्य भाव थी जिस कर फल भोग के चक्कर में हजारों मनुष्य त्र लाखों मनुष्य लोग दिन रात लगे हैं कर्म कांड करने में और दिन रात उसे डूबे हो चिंतन वही चलते उस चीज को तुमको दिया मैंने और तुमने झटी जी क्या सात पुनः पुनः पुनः पुनः बारंबार मेरे द्वारा मया प्रलोभ मानो भी प्रलोभ प्रलोभित किए जाने के बावजूद भी ये लो वो लो ये जो चे सो लो प्रलोभन देने पर भी नहीं दिया सम स यो वह यह स्वम जैसे होता है ऐसे जो तुम जो सामने हैं इसे स करके जो पूर्व में त्याग करने वाला नचगे ताग जो आधे घंटे पहले वहां तो क्या समय तो बीता नहीं ना आधे घंटा भी नहीं हुआ होगा लेकिन ऐसा जो तू सो ऐसा ऐसा कहना काल भेद है ही है त्याग और स्थिति के बीच में प्रलोभन काल प्रलोभन काल के उत्तर काल में त्याग काल त्याग काल के उत्तर काल में भी स्थिति काल चल रहा है स्थिति और प्रलोभन काल के बीच में त्याग काल है और के, के पुरोत्तर काल भेद को को हो प्रियान, प्रियान में कौन लेना से, को। से किसको लिया जाएगा अब अब वाले अबान इत्यादि जो दिया था शरता को ले लेना कामान जो कैसे कामान काम्यमान काम्यमान पदार्थ कामनाओं को कहा से देगा काम्य पदार्थों को देगा कामान कर दिया काम्यमान जो पदार्थ इनके द्वारा काम्यमान पदार्थ है मंदों के द्वारा काम्यमान पदार्थ ऐसे पदार्थ कौन अब सर आदि उनको तुमने क्या किया है अभिध्यान चिंतन उनके अच्छी तरह से चिंतन किया तुमने क्या चिंतन था उसका शोभा मर्त्य दंतकर्वेन्द्रिया जरियंते नचिकेजा पंक्ति तो चिंतन करने से उसने क्या निर्णय लिया उनमें तेजाम अनित्यत्व असारत्व दोष उन्होंने निर्णय लिया अरे साब अन्य सब क्या है अनित्य केवल अनित्य ही नहीं इनका वास्तव में कोई सार ही नहीं असार है संसारम असारम दृष्टवा पाराशर स्मृतिकार कहते हैं संसारम असारम दृष्टवा ये संसार है सम्यक सार है सोचता है मूर्ख वास्तव में इसमें सार ही नहीं है ऐसे ही वे की पापा है नाम है क्या दुनिया ने संसार उनको सम्यक सार दिख रहा है अच्छा है बहुत सार व्यक्ष वाला है ये वे के आसार संसारम असारम दृष्ट इसे नित्यत्व असारत्व दोषान हे न चिकेतो क्योंकि जो अन्य क्यों है क्योंकि जो ऐसा प्रतक है पर असार क्यों है क्योंकि स्वभाव भी नहीं होते भरोसा नहीं कल तक भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। ऐसे को सार्न कैसे कहा हे तो, न चिकेतो अत्यसाक्षी अति सृष्टव आत्यंतिकूपेण सृष्टव पर त्यक्तवान्यथ परित्यक्तवान ित्यक्तवान दिए परित्यक्तवान असी तुमने परितुम है ना इसलिए असी क्रिया पद लिया तुम असी परित्यक्तवान असी तुम तुमने जो है सबको परित्याग कर दिया है उनकी कोई कह सकता है परित्याग तो ग्रहण पूर्वक होता है परित्याग तो ग्रहण पूर्वक होता है तो ग्रहणी नहीं थे तो परित्याग कैसे कह दिया? प्रत्य तात्पर्य अग्रहण मिलना ग्राणा में करता। अहो बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता है तुम्हारी को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है और बड़ा खुशी भी हो रही है मुझे ऐसा भी इस दुनिया में इस मनुष्यों के बालक पैदा हुआ है जो कि ऐसे महान भोगों को भी क्षुद्र समझ त्याग दे रहा है अहो बुद्धिमत्ता तब आश्चर्य जिसको आगे और भी कह बालक बुद्धिमत आश्चर्य के अंदर ऐसी बुद्धिमत्ता हो यह तो आश्चर्यजनक है, है नहीं है ये तो इसलिए भाषण अवाप्तवान न असी नईताम अवाप्तवाओ असी क्योंकि तुमने इसको प्राप्त नहीं किया है ग्रहण नहीं किया ग्रहण नहीं किया स्वीकार नहीं किया इसका स्वीकृत तो वन सी तुमने इसको ग्रहण ही नहीं किया कर्तरी में है सी श्रृंगार प्रचुर वित्त उपार्जन साधन वो पार्जन साध्य प्रचुर वित्त आदि उपार्जन पूर्वक उन साधनों को ग्रहण करके साध्य भूता करफलात्म का ये जो माला है वह तुमने ग्रहण नहीं किया कि गये बनाएंगे इसको पक्ष दो दिया था ना याद होगा आपको भाषण करने पहले दो पक्ष श्रृंगाम काम कार्य किया था उसमें से यहाँ पर एक ही पक्ष ले रहा है जो गति वाले को है रूढ़ पक्ष बिल्कुल रूप फल रूप जो चीज था वो तुमने त्याग दिया सर्गीम इसलिए भाषा क्या करें श्रृंगाम के लिए आगे श्रृतिम श्री स्रि गत अर्थि प्रयोग कर दिया मतलब क्या श्रृंकाम शब्द में भी गिर धातु नहीं पड़ेगी तो गतो लेंगे, तो बन सखी गए ज्ञापन करता है, है। इसलिए करे वित्तमय होता हो कैसा पहले मालक को अब हाँ कुछ काम कहते अब यहाँ कुछ काम करे भाषा का प्रश विरोध हो गए भाषा में कहते नहीं वहां प्रलोभन का दृष्टिकोण से था इसलिए उसको प्रलोभन में क्या करना पड़ता है खराब चीज को भी करना पड़ता है, बहुत बढ़िया चीज है दुकानदार कहते आधे साड़े को भी है बहुत बढ़िया ऐसा हमारा कहीं नहीं मिलेगा लोग बोलते हैं कलिए आया और एक्सपायरी डेट वाला चीज दे रहा है लगभग और कहता है बढ़िया आएगा गारंटी देता हूँ मैं इसको जरूर लगा देना क्या तो गारंटी देगा वो जेब में पैसा आने तक तो गारंटी है बस उसके बाद नो गारंटी समझार ऐसा है प्रलोभन काल में कुचित को भी कुत्सित ही कहा जाता है जब देख लिया उसके बावजूद त्याग दिया तब तो उसको सच्चा ही बता दिया तो था तो कुचित था तुमने त्याग किया तो अच्छा किया इसलिए यहां भाषाकार कुत्सितंक है कोई विरोध नहीं आते ये जन प्रवृत्तां प्रवृत्तां जन जनों के द्वारा ही तो कुछ की के लिए प्रवृत्त होते हैं टिप्पण दसवें लोक दृष्टि प्रलोभन अपेक्षा वित लोक दृष्टि से भी अकुचित मान लो प्रलोभन की अपेक्षा से अकुचित कह दिया गया था पहले अविरोधा अविरोध कुछ तो अवगत आप कैसे पता चल गए आप पहले आपको दृष्टि से यमराजी ने कहा था और कुछ दृष्टि से कहा है यह आपको कैसे पता चल गया मूढ़ जन प्रवृत्ता मूढ़ जन रेवा मूड जनों के द्वारा ही क्षत्रबुद्धि वालों के द्वारा ही यह वांछनीय प्रापनी वस्तु होने के नाते हैं इसलिए धन धन करता बहुत धन खर्च करके किए जाने वाले कर्मों का फल स्वरूप से यानी कि आज की के जमाने डायमंड नेकलेस वाली बात है यहाँ वो डायमंड नेकलेस नहीं है यहाँ या श्रोत मज्जंती जिस पर भोग में ही सदा ही मज्जंती सीधंती भो अनेकड़ा मज्जी डुबकी क्या लगाते डूबती लगाते लगाते डूब ही जाते हैं खत्म ही हो जाते डूबकी लगाने गए और डूब ही गए वो हारम देवा भावो का मोढ़ाहा मनुष्य मोढ़ मनुष्य हो गए हाड़ बहुत सारे हा, हा, सब ऐसे मोड़ल मनुष्य इस तरह से नष्ट ही हो जाते हैं इस विषय में नीचे श्लोक स्मृति दिया है जंतो नर, तो नर जन्म दुर्लभ अतः विव्रता जंत चौरासी लाख योग नर जन्म दुर्लभ अत्यंत दुर्लभ अत्यलभगण है मनुष्य दुर्लभ मनुष्य पावा पावादास ने भी हां कई जगह इस अतः अतम और उसमें भी पुरुष जन्म मनुष्य में भी स्त्री जन्म कौन सा जन्म के पैसा से पुरुषत्व का जन्म और श्रेष्ठ पुरुष जन्म से भी तत्प्रता ब्राह्मण घर का जन्म हो और श्रेष्ठ और ब्राह्मण हो तस्मात अभी वैदिक धर्म तो मात्र परता, वही वैदिक धर्म मात्र पर जाए ब्राह्मण अगर मॉडर्न धर्म वाला ना हो जाए है ना आधुनिक धर्म वाले हो जाते ब्राह्मण लोग वो नहीं किन्तु जब ब्राह्मण हो होकर वैदिक सनातन धर्म में ही है और वही कर्म ही कर रहा है वेद में कहा वगैरह सारी जीवन चला रहा है हमारे यहाँ भी कर्मकांड है कर्मकांड ही ब्राह्मण है तेनो खेती भी कर है कर्मकांड सबरे सबरे का टेन होता है बाकी दिन पर खेती करेंगे ऐसे कहा ले ब्राह्मण के लिए खेती कर लेंगे अब खेती रख सकते हैं ताकि घास के लिए चाहिए गाय वगैरह के लिए चाहिए और उसके नौकर शकर लगाना चाहिए और खुद ही लगा हल्ली चल रहा है प्रातः तब और पुरोहित मध्यान्हने कृषक है तो ठीक नहीं है कोई शास्त्र भी नहीं है इस तरह का कहा चली जाएगी जो रहे वो ले लेंगे। ना लेंगे ना, ना ना कुछ नहीं होता ऐसा नहीं है और उसकी भी नियम है तो में में। उसको कॉन्ट्रैक्ट तरीके सब है आज भी इतने लोग हैं जो पांच सौ पांच सौ बीघा जमीन है क्यों नहीं हरपा रहे लूप नियम है कि संसार का हर कानून में छिद्र है वो छिद्र को पहचानने वाला कोई फसला नहीं है रुपये जान लो तो तो रास्ता निकलती रहेगी अब जो मूड है वो फंस जाएगा नहीं है फंसेगा अब तो एक महात्मा के संपत्ति में ऐसे कर दिया दो आदमी झूठे कोर्ट में केस कर दिया दो आदमी ग्रस्ती एक ने कहा वो मेरा है दूसरे ने कहा मेरा है दोनों आपस एक दूसरे के आप फेस कर दिए और झूठे काट दोनों प्रस्तुत कर दिया हमारे नाम नगर हमारे नाम इस जयपे नगर दोनों का नाम नहीं है नगर पालिका में टैक्स भी नहीं दिया कुछ भी नहीं है महात्मा का है उसके सारे कागज़ है और उसका उन्होंने को कहाँ सर ऐसे जैसे झूठे मूठे बना बुनो करके केस दो साल तारीख डालते रहे दो साल तक केस चलते रहा उसके बाद दोनों ने क्या करके कॉम्प्रोमाइज किया अप्लीकेशन दे दिया हमने इतना बहुत हो गया जैसे हम निर्णय ले लें ये उनका ही है भाई हमको उसको कुछ मुआवजा देंगे जो मेरे प्रमाणों के कारण से और हमको एक दस लाख रुपये दे देगा बाकी ऐसे दोनों कॉन्ट्रैक्ट करके बात कर करके जीत गया? अब जिसके नाम पे संपत्ति ओके कर कोर्ट ने, ठीक है भाई तुम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लिया पुलिस के पास है पुलिस को लेकर महात्मा तो खाली करो वैसे मेरा कोर्ट ने कहा तुम कहा गया तू कौन है तुम कैसे मालिक हो गए कोर्ट ने कैसे तुमको मालिक घोषित कर दिया ऐसा आज के जमाने का कोर्ट भी है अरे ऑन स्पॉट इंक्वायरी तो करना चाहिए था कुछ तो करना चाहिए था कि वाकई केस में सच दोनों मालिक भैया नहीं क्या इनका कोई किरादार किरायादार भी दोनों दिखाया हमारे किरायादार लोग आ रहे थो थो थे हो गए मेरा किरायादार ओ मेरा किरायेदार है उसमें आठ दो मकान थे पांच मकान अपने दिखा पांच मकान मेरे किराएदार लोग रहते दूसरे मेरा जमीन है नहीं और पांच प्रकार मेरे किरायादार होती मेरा है तुरा का तुरा। को तो, करने जाके। देखो तो सही वास्तव में खिलाफ कोई कोर्ट में, में, में केस कर रखे के, खेल रहा होता क्या हम जानकर लेते रहे तो जाता नहीं है अपनी जिमी जाने कर जब आया सामने तब बता साम फिर उधर पुलिस को समझा ऐसे ऐसे, ऐसे बस पर हम तो कोर्ट में जाएंगे अब बेचारा महात्मा को कोर्ट में जाना पड़ा उसी कोर्ट में फाइल किया केस उसे बचने के लिए बहुत झंझट हुआ उसको तो छोड़ने भी तो ऐसे वाले थे बुंडे बदमाश थे पुलिस पर पैसा दे रखा था तो खाली कराओ उसको कोर्ट का आदेश जब उसने संपर्क दी उसकी तो डीआईजीएच को फोन फान करा और वहाँ से ऑर्डर कराया पुलिस को वे सच्चा गुच और होने से इसकी जब तक तो सच्चा जाँच आने हुई तब तक स्थगित कर दी फिर कोर्ट में जाके उसके आदेश के केस किया अब है। के बैठे हैं अपना संपत्ति तो बचाना पड़ेगा क्या बोले तो कोई पीछे कर दे कोई केस ऐसे वसी में डूब गए मरी जाते है दुनिया ऐसी सारा जिंदगी उसमें लगा देती है तो भैर के दर्व मात्र प्रथा स्म उससे भी धर्म है इतना ही नहीं, वही होने के साथ साथ विद्वान भी हो जाए, भी है।, वही श्लोक है लगता चौड़ाम यह श्रीमता कुलेश भोगान भूंजाना एवं कर्माण करवा मृत्यान अनुभवा म तथ पुनः श्रीमतान कुलेशर्य विधान भोग कर्मातिषंत स्वर्ग मार्ग्रमंत तेरह नंबर टिब्बण अंतिम टिप्बण साब कहते हैं इसका मतलब है? कर्म ही है क्यों सब देखिए यह सोचता है मैं श्रीमान कुल में जन्म लूंगा जन्म लेकर के भोगों को भोगूंगा और धन के वजह से धन ही श्रीमतान कर्म धन है कर्म भी करूंगा कर्मान कर स्वर्ग भोग अनुभव मरकर खत्म भोग अनुभव अनुभुआ फिर यह विधान भोगों का अनुभव करते रहूंगा ये चक्र मेरी चलती रहेगी बड़ा मजा आएगा इस चक्र में जो मजे में रहूंगा ऐसी चिंता इसलिए तथा क्यों श्रेय आदि साधु और कह चुके हैं उन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करने वाला वास्तव में सही है कल्याण को प्राप्त करने वाला है और दूसरा जो प्रेय को वर्ण करता है वह पर मोक्ष से हियते गिर जाता है हट जाता है ऐसे आते जो कि त्युक्तम ये जो आपने कहा था वो सिंह से लगा दिया शंका को काबले मंत्र का अवतरणिका के लिए वो लोकन कर दिया। पीछे में कहो बात को याद दिला रहे हैं कि ऐसा आपने जो कहा था वह कैसे किस आधार पर कहा था बताइए तब हेतु पर श्लोक मंत्र आरंभ होता है दूर में विपरीत विशूची अविद्या विद्याभक्सी नचिकेतस मे न काम बहवो लोपंत दूरमेते विपरी विसूची अद्यायाच विद्ञाता विद्याभ लचिकेतस मने ना बहवो लोपंतंत प्रेयस प्रेयसी दिवचन प्रेसब्दन विपरीते दूरम को दिया ये दोनों के दोनों कैसे हैं प्रकाश अंधकार के समान अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले होने के कारण वे अत्यंत दूर अस्पृष्ट असंबद्ध दूरंगत प्रिय परस्पर असंबद्धू विपरीत है विरुद्ध स्वभाव वाले हैं और कैसे हैं? नाना गति वाले हैं ये ये मेरी विविधा सूची मेरे गति नाना गति वाले हैं ये और तुमने तो जान लिया है इनमें से अविद्या ये आज विद्य आता इनमें से तो यह जानी जाती है कि विपरीत रूप से जानी गई है क्योंकि एक का कारण अविद्या है दूसरे का कारण क्या है विद्या है एक का कारण अविद्या दूसरे कारण अविद्या इति मैं समझता हूं, तुम जानते हो इसलिए मैं यह मानता हूं मन क्या मानते हो जी आप नचिकेत सम विद्या मानता हूं नचिकेता तुम तो विद्या के हो अविद्या के शरण नहीं लेना चाहते हो कि साधन पर आप ऐसे मान रहे हो क्योंकि कहवो भी काम आ न अलोलोपनता क्योंकि तो मूर्खों को प्रलोभित करने वाले अप्सराएं जो अनंत पदार्थ हैं कामनाए हैं वे काम में पदार्थ हैं वे सारे के सारे पदार्थ बहुत से भोग भी भोग्य पदार्थ भी तुझे लुभा नहीं सके लोभित नहीं कर सके लुभ नहीं कर सके इसलिए मैं तुमको असली विद्यार्थी मानता हूं बाकी सब नकली तो बहुत होते ही हैं, असली विद्यार्थी तो एक है एकमात्र न साधुस्मतो महता अंतरे दूरेण दूरां द्वितीय दूरम हो गया है द्वितीय इसका अर्ध महान व्यवधान के साथ महान व्यवधान का मतलब गया अत्यंत असंभव ये ये दोनों के दोनों किन दोनों का को कोई समझ नहीं श्रेय और प्रेगा क्यों विपरीत क्योंकि दोनों विपरीत है विपरीत का मतलब अन्योन्य व्यावृत्ते अन्योन्य व्यावृत्ति अन्योर वैपरीत्य हमने दोनों के बीच बहुत भेद है साधन कृत भेद भी है फलकृत भेद भी है यदि दोनों ही वैदिक किस्मों संशय नहीं स्वर्गा पर फलदाने का जो कर्मकांड है वो तो है वेद में कहाषद यह तो भी है। जो दोनों वेद ही है ना दोनों ही साधन वैदिक है और दोनों तो में का तो फिर क्या अंतर रह गया दूर गए दूसरे से ऐसे आशंकर और जवाब दिया व्यावर्त दोनों के साधन अनित्य हैं। दो, दोनों फल में एक का फल अनित्य है दूसरे कफल है। है। का फल नित्य यह अंतर है इसलिए कहा परस्पर अत्यंत विरुद्ध है असंबद नाना गलत और विवेक विवेक क्योंकि एक का कारण श्रेय का कारण विवेक है और, प्रे का कारण और विवेक अविवेक पात तम प्रकाश विवाह जैसे अंधकार और प्रकाश के समान ही दोनों के दोनों अंधकार और प्रकाश के समान ही दोनों है